ऋग्वेदीय आयत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड दसवें खंडिका तक का विचार हम लोग लो कर चुके हैं ग्यारहवी कंडिका का मूल मूल का विचार भी हो चुका है ग्यारहवीं कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे दसवीं कंडिका तक के ग्रंथ से जिस अर्थ को बताया गया वह अर्थ टीकाकार ने प्रथम बताया अभी तक प्रथम खंड से लेकर के सृष्टि के प्रकरण में तृतीय खंड की दसवीं तक के ग्रंथ ने बताया लोक लोकसृष्टि को और लोकपाल सृष्टि को भोगायतन को भो, भोगोपकरणों को और जो अस्नाया पिपासा है उनकी सृष्टि भी बताई गई और ये सारा कथन इसलिए हुआ कि आत्मा स्वतः असंसारी है और उसमें संसार औपाधिक है इसे दिखाने के लिए इसकी सिद्धि के लिए पहले कहा गया अब आत्मा के संसारी स्वरूप को यानी औपाधिक स्वरूप को बताने के लिए और श्रष्टा जो ईश्वर है संसार का उनके विचार को बताने के लिए ग्यारहवीं कंडिका से आगे वाला ग्रंथ प्रवृत्त हो रहा है ग्यारहवीं कंडिका में ईश्वर के तीन ईक्षण बताए गए एक तो ईदम शब्दित जो कार्यक्रम संघात है उसकी यही उपाधि है और इस उपाधि की मेरी सत्ता के बिना मेरे अस्तित्व के बिना क्या सत्ता होगी कुछ भी नहीं हो सकती और ऐसा वितरक करके उसे स्थिति काल में बनाए रखने के लिए कार्यकरण करण संघात को जो असंसारी आत्मा के संसारित्व का प्रयोजक है उसकी स्थिति बनाए रखने के लिए ईश्वर ने ये मेरे बिना कैसे होगा का मतलब है रह नहीं सकता तो इसको टिकाए रखने के लिए स्वयं प्रवेश करने का निश्चय कर लिया यह प्रथम क्षण से बताया गया अब प्रवेश करना है इस कार्यक्रम संघात में तो जिससे ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में प्राण ने प्रवेश किया जिस द्वार से उसी द्वार से यदि ईश्वर भी प्रवेश करेंगे तो फिर प्राण और ईश्वर में विशेषता ही क्या रही अतः ईश्वर ने निश्चय आगे बताया जाएगा कि ये तया द्वारा प्राप्त प्रपद से तो प्राण ने प्रवेश किया और ईश्वर ने मूर्धा रूप जो द्वार है उससे प्रवेश किया द्वारा प्राप्त से बताया जाएगा इसलिए उसके मूल उस ग्रंथ का मूलभूत जो प्रश्न है वो भी यहां पर बताया गया द्वितीय ईक्षण के समय कि सीक्षत इति दो द्वार हैं इस शरीर में प्रवेश करने के लिए उनमें से किस द्वार से मैं प्रवेश करूं और फिर तीसरा ईक्षण बताते हुए कहा गया कि स ईक्षत और उन्होंने क्या ईक्षण किया कि यदि वाचा अभिव्यतम मेरे बिना ही वागादी इंद्रियों का व्यापार इस शरीर में होगा तो फिर को अहम इति तो मेरी क्या भूमिका रहेगी इति सईक्षित स्तृतीय स इक्षित वाक्य के साथ इति को जोड़ देना इस प्रकार मूल कारिका का विचार हम लोग कर चुके हैं भाष्य में जो सईक्षत कथन नु इदम मदरित सियात इस वाक्य की चर्चा चल रही है तो भास्कर भगवान ने कहा कि उक्त प्रकार से परमेश्वर ने लोक लोकपाल संघातों की अन्य निमित्त स्थिति का निर्धारण करके इसके लिए दृष्टांत बताया जैसे राजा पूर्व तथा पूर्वनिवासी का पालन करने के लिए अपने अधिकारियों को प्रविष्ट कराता है और बाद में स्वयं भी प्रविष्ट होता है ऐसे ही ईश्वर भी प्रविष्ट हो रहा है ना? ना? हाँ हाँ उसमें फिर जीव रूप से चेतन सृष्टि हो जाएगी कार्यकरण करण ये पूरा जड़ है कार्य स्थूल शरीर करण सूक्ष्म शरीर ये दोनों भी जड़ है और वहां पर जो अनुग्राहक देवता है अग्नि आदि वह चेतन है लेकिन उनका भी प्रेरक कोई ना कोई चाहिए वो स्वतः कुछ नहीं करती उसके लिए उनके स्वामी के रूप में ये तो लोकपाल है ईश्वर के द्वारा नियुक्त लोकपाल जैसे राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा नियुक्त जो राज्यपाल दि है वह राष्ट्राध्यक्ष के प्रेरणा से तत्त राज्य का व्यवस्थित तो वो पालन करता है, तो तो है। हा प्रांत जड़ है और ये जो देवता है वो चेतन है और ये सब करण जड़ हैं लेकिन इनमें चेतन की प्रेरणा से जब चेतन की सन्निधि से चेतना आ जाती है तो अपना अपना व्यापार करने का सामर्थ्य आ जाता है उसके लिए उन सब का करण और करण अधिष्ठात्री देवताओं का प्रेरक एक मुख्य स्वामी चाहिए और उस मुख्य स्वामी के रूप में ईश्वर प्रविष्ट हो रहा है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है तो आगे यद ईदम इत्यादि जो वाक्य हैं इसकी चर्चा हम लोगों को करना है तो यद ईदम इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए स एवं के बाद में जो टीका है वह यद यदम कार्यकरण संघात कार्यम इत्यादि भाष्य का अवतरण है तो पूरा पहले तो वो इत यहां तक की चर्चा हम लोग टीका में भी कर चुके हैं आगे हैं कृत्वा इति लक्षण लोकादीन सृष्टिया इत्यपि सृष्टि द्रष्ट्य वाक्य पूर्व के साथ ही है पदार्थम आहो ये हैं इदम् इसकी अवतरण टीका भाष्य में इदम् इत्यादि जो वाक्य आ रहा है उसकी अवतरण टीका है कि पदार्था उक्त वाक्या आहो पदार्थों को बता करके भगवान भाष्यकार अवाक्य अर्थ बता रहे हैं है ने पूरा प्रकरण का एक जो वाक्य है उसका अर्थ बता रहे हैं। अभी तक पदार्थ कथन किया यदम कार्यकरण संघात कार्यम वक्ष कथन खलु माम मतरे नाथम सत तो ये कहते हैं कथनु इदम इसका अर्थ कर रहे हैं तो यद इदं, तो यदम शब्द से लेना है ये कार्यकरण संघात का जो कार्य है कौन से इदम शब्द से मूल में जो प्रथम वाक्य में कथन नु इदम मद्रीते सियात यहां पर प्रयुक्त इदम शब्द हैं उसका अर्थ कर रहे हैं कार्य कारण संघात कार्य वो कौन सा है तो और वक्षमान और है वाचा भिव्यात इत्यादि वाक्य से बताया जाने वाला वो है वोक्षमाण कार्य जो प्रथम वाक्यस्थ इदम शब्द से ग्राह्य है यदि वाचा अभिव्यहृतम यदि प्राणेन अभिप्राणितम इत्यादि जो वाक्य आ रहे हैं वहां तक विसृष्टम तक इन कार्यों को लेना कार्यक्रम संघात के कार्य के रूप में कार्यक्रम संघात का कार्य ही है वदनादी रूप व्यापार और ये जो वदनादी रूप व्यापार है इदम शब्द से ग्राह्य वह कथन नु नु का अर्थ करते खलु मंत्र परार्थम सत तो ये कार्यकरण संघात में जो प्रवृत्ति होती है यानी व्यापार होता है व्यापार यानी कार्य प्रवृत्ति कार्य व्यापारी पर्यायवाचक है तो कार्यकरण संघात का जो व्यापार है वह संघात का व्यापार होने से परार्थ होता है अपने लिए नहीं होता जो भी संघात में यानी समूहात्मक पदार्थ में व्यापार होता है वह उस समूह से अतिरिक्त समूह से असंघत अन्य के लिए होता है जैसे कल का आता पंखा रूप है वह हवा दे रहा है अपने लिए नहीं पंखे के नीचे बैठे हुए व्यक्तियों के लिए वे पंखे से संघत नहीं है तो रूप पंखा का जो कार्य है वायु प्रदान करना वह आ, अपने से भिन्न के लिए हैं इसलिए कहा जाता है परार्थ हैं मतलब दूसरे के प्रयोजन के लिए है संघात में जो भी प्रवृत्ति होती है वह संघात अतिरिक्त चेतन की चेतन के प्रयोजन के लिए होती है और चेतन तो मैं हूं उस मेरे बिना इस कार्यक्रम संघात का जो कार्य है यानी व्यापार है प्रवृत्ति है वह कथन यानी कैसे हो सकेगी यदि चेतन की चेतन नहीं रहेगा तो जड़ कार्यक्रम संघात में प्रवृत्ति हो नहीं सकती कथन या आक्षेप अर्थ होने से ये निकलेगा अर्थ किसी भी प्रकार से ये कार्यक्रम संघात का व्यापार सिद्ध नहीं हो पाएगा ये जो वक्षमान ये कार्यक्रम संघात कार्यम का विशेषण है ना वक्षमानी इस प्रतीक के रूप में ग्रहण करके वक्षमान का अर्थ करते हैं टीकाकार वाचा अभिव्यहित इत्यादि अभिव्याहरणादिकं इत्यर्थः तो वाचा इत्यादि जो आगे कहे जा रहे हैं कार्यक्रम संघात के व्यापार वे चेतन के बिना अनुपन्न है असंभव है ऐसा ईक्षण परमेश्वर ने किया ये प्रथम इशन का अर्थ निकलेगा परार्थम सत का अवतरण है टीका में कि हेतु गर्भितम इदम् शब्दार्थस्य से विशेषण परार्थम सत तो इदम् शब्दार्थ यहां पर बताया गया कार्यकरण संघात कार्य ये है इदम् शब्दार्थ इसके दो विशेषण हुए एक वक्षमानम और दूसरा परार्थम सत वक्षमान का तो अर्थ बता दिया जो वाचा अभिव्यारितम इत्यादि वाक्य से बताया जाने वाला अब परार्थम सत ये जो विशेषण है इदम शब्दार्थभूत कार्यकरण संघात कार्य का वह हेतुगर्भित है का मतलब इसके गर्भ में हेतु है हेतु गर्भितम का अर्थ होता है हेतु जिसके गर्भ में यानी अंदर विद्यमान है उसे हेतु गर्भित विशेषण कहा जाता है तो परार्थ होने से असंभव है कार्यक्रम संघात का कार्य जो वदनादि है वह चेतन के बिना क्यों असंभव है इसलिए कि वो परार्थ है कौन कार्यक्रम संघात का कार्य इस प्रकार ये परार्थम सत ये हेतु गर्भित विशेषण हो जाता है क्योंकि ये कहा गया है संघात परार्थत्वात। तो जो संघात होता है यानी संघात की प्रवृत्ति होती है वो परार्थ होती है अपने लिए नहीं होती कार्यक्रम संघात से वदनादि रूप व्यापार जो भी हो रहे हैं उसका फल कार्यक्रम संघात को नहीं अपितु भोक्ता को मिलता है और भोक्ता उससे अलग है चेतन चेतनार्थ जड़ में प्रवृत्ति होती है तो इस प्रकार ये हेतुगर्भित विशेषण है परार्थम सत अब यदि वाचा इत्यादि ये जो भाष्यवाक्य हैं इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार की परा पर्थन मीते कथम इति सियाद से कथम शब्द सूचित व्यतिरेक आह यदीति तो परार्थत्वात परम अर्थिनम मम रीते कथम स्यातो ये जो अर्थ हैं ये परार्थत्वात् परार्थम सत्कार अर्थ निकलेगा और परमार्थीन है कि परम अर्थिन है परम अर्थिनम है ना तो परम अर्थी जो परम यानी भिन्न अर्थी यानी चाहने वाला वो कौन भोक्ता चेतन वो कौन है भगवान ही भोक्ता बने हैं कार्यक्रम संघात्रु उपाधि को लेकर के इसलिए कहते हैं कि परम अर्थिनम माम रीते तो परम अर्थ ही जो मैं हूं उस मेरे बिना ये कार्यक, कार्यकरण संघात का कैसे होगा कथम इति अशेव ये जो वाक्य अर्थ है का मतलब अर्थ निकलेगा किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता ये व्यतिरेक मुख्य कहना हुआ ना इसी व्यतिरेक वेत्रे, को कहा जा रहा है कि अस्य एव अर्थस्य कथम शब्द सूचितम व्यतिरेकम आह तो ये चेतन के बिना कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति नहीं आ, कैसे होगी किस प्रकार होगी ये तो विधि मुख्य कहना हुआ ऋषि को व्यतिरिक मुख्य कह रहे हैं कि अशे व अर्थ से कथम शब्द सूचितम तो कथम शब्द आक्षेप में होने से कथम शब्द के द्वारा सूचित है इस कार्य का अभाव बिना चेतन के कार्यक्रम संघात के व्यापार का अभाव ये है कथम शब्द के द्वारा सूचित अर्थ और यह अर्थ वो व्यतिरेक व्यतिरेकात्मक व्यतिरेक शब्द का अर्थ है अभाव किसका कार्यक्रम संघात के कार्य का अभाव ये रूप जो अर्थ है उसे बताने के लिए यदि वाचा इत्यादि वाक्य है उसे कहते हैं कि यदि वाचा अभिव्यहृतम इत्यादि केवलम एव वाग आदि निरर्थकम क्या नरर्थकम न कथन कथनच न भवेत वत तो ये कहते हैं कि यदि वाचा अभिव्यहित इत्यादि वाक्य के द्वारा बताया गया जो केवल वाग व्यवहारादि है केवल वाग वाग्यवहारादि हुआ ये व्यवहार का जो प्रेरक है वागादी, वागादी में प्रवृत्ति का जो प्रवर्तक है उस प्रवर्तिकवर्तक का प्रवर्तक का व्यावर्तक हो जाएगा केवल विशेषण और वो प्रवर्तक कौन है चेतन तो केवलम ये वक का निकलेगा चेतन चेतनम बिना तो चेतन के बिना जो वागा व्यवहार है वह निरर्थक होगा तन निरर्थकम निष्फल हो जाएगा निरर्थक हो जाएगा हो ही नहीं पाएगा न कथंचन भवेत ये आगे कहते हैं कि निरर्थकम सत न कथंचित भवेत संभव नहीं हो पाएगा कैसे तो इसके लिए उदाहरण बताया वत तो वत इसका अलग से अवतरण है टीका में और पहले यदि इति इस प्रतीक के बाद में टीकाकार अन्वय बताते हैं इस वाक्य का कैसे करना है तो टीका को देखिए केवलम भोक्त्री रहित व्यवहारादी यत तथंचित भवेतो कथंचित अपि न भवेत अन्वय ऐसा अन्वय करना उस वाक्य का, का मतलब भोक्ता के बिना भोक्तृरहित ये अर्थ कर रहे हैं न किसका केवल पद का केवलम एव मूल में था उसका अर्थ कर रहे हैं कि रहित व्यवहार व्यवहरणादि तो रहित व्यवहरणादि हो गए अभ्य व्यवहारणादि वो हो गए वदनादि व्यापार व्यवहरण शब्द से लेना वदन रूप व्यापार तो केवल के, भोक्ता के बिना वदनादि रूप व्यापार जो बताए गए हैं तत न कथंच भवेत तो वो किसी भी प्रकार से संभव नहीं होंगे इसलिए वदनादि रूप अर्थ अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थ अनुपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण से श्रुति के द्वारा बताए गए वदनादि व्यापार अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थ अर्थापत्ति प्रमाण से चेतन निश्चित होगा यहां चेतन कोई ना कोई है इनका प्रेरक शरीर में आगे निरर्थकम इसका अवतरण है टीका की कि तत्र हेतु तो तत्र हेतु यानी ये वदनादि व्यापार भोक्ता के बिना संभव नहीं है इस अर्थ का निश्चायक हेतु है निरर्थकम इति अर्थ निरर्थकम में अर्थ शब्द का अर्थ करते हैं निरर्थक में निरउपसर्ग के साथ अर्थाभाव में अव्ययी भाव समास हुआ है ये दिखाने के लिए पहले अर्थ शब्द का अर्थ करते हैं कि अर्थ ये इति अर्थ यहां पचादी अच प्रत्यय हुआ अर्थ निकलेगा चाहने वाला अर्थ इति अर्थ इसका अर्थ निकला जो चाहता है उसे कहा गया अर्थ शब्द से अर्थयिता को इसलिए मूल शुरू वाली पंक्ति में टीका में था ना कि परम अर्थिनम यानी कार्यक्रम संघा से अतिरिक्त जो अर्थी हैं वही यहां पर निरर्थक में अर्थ शब्द का अर्थ बताते हैं टीकाकार कि अर्थ ये इति अर्थ कर्ताथ में अर्थ धातु से पचादी प्रत्यय हुआ अर्थ धातु को पचादी गण का मान करके और उसका अर्थ निकलेगा अर्थ शब्द का अर्थ इता पुरुष तो चाहने वाला पुरुष किसको चाहने वाला कार्यक्रम संघात का जो कार्य है वदनादि रूप व्यापार उसके फल को चाहने वाला वदनादि व्यापार के फल को चाहने वाला वो कौन हो जाएगा भोक्ता तो अर्थयिता पुरुष तदरहितम तो ये जो भोक्त्री रहित शब्द का प्रयोग आया ना भोक्त्री तम, तो उसका अर्थ कर दिया तदरहितम यानी अर्थयिता के बिना कैसे ये आगे स्पष्ट करते हैं कि अर्थयिता ही पुरुषः स्वस्य प्रयोजन सिद्ध्यर्थम तद अभावे तदभावे प्रेरकाभाव वाग व्यवहारादिक न भवेत इत्य ये इस भाष्यवाक्य का अर्थ निकलेगा कि जो अर्थयिता होता है अर्थयिता यानी भोक्ता तो अर्थयिता ही पुरुषः स्वस्य प्रयोजन सिद्ध्यर्थम अपने फल की सिद्धि के लिए वाघादिक प्रेरियती वाघादिका स्वामी जो भोक्ता कार्यक्रम संघात स्वामी हैं जी वो वह अपनी प्र, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए वाघ आदि का प्रेरक बन जाता है और तद अभावे यानी उस भोक्ता का यदि अभाव हो जाए तो फिक, फिर प्रेरक अभाव तो, तो प्रेरक ही न रहने से वाग व्यवहारादिकम न भवेत इत्यर्थ तो कार्यक्रम संघात का जो कार्य है अभिव्याहरणादि अभिव्या रूप यानी वदनादि रूप वह सिद्ध नहीं हो पाएगा ये अर्थ निकलेगा यदि वाचा अभिव्याहृतम इत्यादि केवलम एवं वागव्यवहरणादि यन निरर्थकम न कथंचन भवेद इतने का ये अर्थ निकलेगा तो निरर्थकम इसमें निरर्थक शब्द का अर्थ हुआ भोक्ता का अभाव अर्थ शब्द का अर्थ निकला भोक्ता और निर का अर्थ निकला अभाव और जो क है निरर्थकम में वो समासांत कप प्रत्यय है वो विकल्प से होता है कभी होता है कभी नहीं होता है तो कप प्रत्यय हुआ और वो होकर के निरर्थकम बना लेकिन उसका अर्थ निकालना भोक्ता के बिना भोक्ता का अभाव होने पर ये किसी भी प्रकार से कार्यक्रम संघात का व्यापार सिद्ध नहीं हो पाएगा इस अर्थ को समझाने के लिए दृष्टान्त है अच्छा दृष्टांत बताने से पहले निरर्थकम में एक और आर, आ, समास बताते हैं अर्थ पद की प्रकारांतर से उत्पत्ति बता करके दूसरा एक अर्थ करते हैं यदा अर्थ यानी प्रयोजनम अर्थिनो अभाव तस्थवाभा तो निष्प्रयोजनम सत त भवेतो ऐसा अन्वय करना तो ये कहते हैं कहा गया तो प्रयोजनम अर्थिनो यानी अर्थ शब्द का अर्थ करते प्रयोजन यानी भाव अर्थ में प्रत्यय माना भाव अर्थ में घ प्रत्यय मानेंगे तो अर्थ शब्द का अर्थ निकलेगा फल इसलिए यद के बाद लिखते हैं अर्थ है प्रयोजनम अर्थ शब्द का अर्थ निकलेगा प्रयोजन और वो प्रयोजन अस्यास्तिति अर्थी ये अत इन सूत्र से महत्वर्थीय इन प्रत्यय होगा जैसे ज्ञानम अस्यास्तिति यानी ज्ञानी।, <coughs> ज्ञानी धनी के तरह अर्थी अर्थी का अर्थ निकलेगा प्रयोजन वाला और वो प्रयोजन वाला है कौन है भोक्ता जीव और उस प्रयोजन वाले जीव का ही यदि अभाव होगा तो अर्थिनो अभावे यानी भोक्तृभावे तस् अर्थत्वाभाव तो फिर ये वागा जो व्यवहार है उसको तस्य शब्द से लीजिए तो तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं ना कि तस्य इत्यादि, वागादि व्यवहार व्या, वाग किस्यवहारादिकस्य शब्द का अर्थ है वाघादि का जो वदनादि रूप व्यापार है वाघ वदनादि ये तस्य शब्द से लेंगे और प्रयोजनत्वाभाव तो फिर तो उसमें प्रयोजन ही नहीं रहा इसलिए निष्प्रयोजनम सत तो निष्प्रयोजनम इति प्रयोजनाभाव अर्थ तो ने प्रयोजन का अभाव ही रहा उसके वदनादि व्यापार के इसलिए क्या होगा तो आगे कहते हैं अर्था भावे अव्यय भाव ततः स्वार्थे कह यहा अर्थाभाव में अव्यय भाव समास हुआ है अव्य भाव समास करने वाला सूत्र है अव्यय संजक पदों का आ, शब्दों का समास होता है कई एक अर्थों में उसमें एक अर्थाभाव अर्थ भी है जैसे निर्मक्षिकम बनता है मक्षिकाया अभाव निर्मक्षिकम ऐसे अर्थ से अभाव निरर्थकम ये बन जाएगा वो निरर्थक कौन हो जाएगा वाग व्यवहार आदि यानी निष्फल हो जाएगा क्यों कि जिसके फल के लिए यह किया जा रहा था वह अर्थी जो भोगता है उसी का अभाव हो जाएगा तो ये यहां पर कहा गया कि तस् अर्थत्वाभावत निष्प्रयोजनम सत तवे प्रयोजन प्रयुक्तवात्त सर्व प्रवृत्ते क्योंकि प्रयोजन बिना मंदोपी न प्रवर्तते के अनुसार बिना प्रयोजन के किसी की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है निष्फल प्रवृत्ति नहीं होती है और वाघादि के प्रवृति का फल ही नहीं रहा क्योंकि फल चाहने वाला अपने लिए तो उनको फल चाहिए चाहिए नहीं, नहीं व्यापार व्या, अपने व्यापार का कोई फल उनको नहीं चाहिए वो उपभोक्ता को दे रहे थे और उस भोक्ता का ही अभाव हुआ तो वदनादि व्यापार निरर्थक हो जाएगा इसे समझाने के लिए दृष्टान्त बताते हैं तत्र दृष्टांत बली बलिस्तुत्यादिवत ये भाष्य में दृष्टांत बताया बलि स्तुत्यादिवत तो बली कहा जाता है भेंट को तो किसी को कोई भेंट दी जा रही है उसकी बड़ी प्रशंसा की जा रही है लेकिन भेंट किसको दी जा रही है वंध्यापुत्र को तो वंध्यापुत्र को दी जाने वाली जो भेंट उसकी प्रशंसा सार्थक होगी क्या जिसको भेंट देनी है वही नहीं है तो फिर भेंट बड़ी महान है ये उसकी प्रशंसा भी व्यर्थ होती है जैसे ऐसे गा व्यापार जिसके लिए हो रहा था जिसके प्रयोजन के संपादन के लिए हो रहा था भोक्ता के और वो भोक्ता ही यदि नहीं होगा तो वागादि व्यापार निरर्थक हो जाएगा ना जैसे बलि की प्रशंसा व्यर्थ है यदि जिसको बलि देनी है भेंट देनी है वही भेट ग्रहण करने वाला ही न हो तो भेट की प्रशंसा जैसे व्यर्थ है ऐसे ही ये व्यापार भी व्यर्थ हो जाएंगे ये यहां पर कहा गया आगे वाला वाक्य है पौरबंद भी प्रयुज्यम स्वाम्यर्थम सत तत्स्वामीनम अंतरेण असत्यव स्वामीनी तदवत तो बलिस्तुत्यादि इसी का एक प्रकार से स्पष्टीकरण है भाष्य में जो वत ये दृष्टांत वाक्य है ना इस दृष्टांत वाक्य का स्पष्टीकरण है पौरबंद्यादि भी प्रयुज्यम इत्यादि इसका अवतरण है टीका में कि ये तद एव विवृणी स्तुत्यादि बलिस्तुत्यादिवत इस दृष्टांत वाक्य का स्पष्टीकरण भगवान भाष्यकार करते हैं ये तद एव विवृणती का अर्थ निकलेगा भाष्य में है कि पौरबंद आदि भी ही प्रयुज्यम स्वाम्यथम सत तत् अंतरे न असत्यव स्वामिनी तो ये कहते हैं पौर कहा, कहा जाता है पूर निवासियों को तो जैसे ये कहा जाता है देवता गुरु राजा इनके पास रिक्त हथ नहीं जाता जाया जा जाता ना तो राजा से मिलने के लिए लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ भेंट ले जाते हैं तो पौर शब्द का अर्थ है पूर्व निवासी यानी राज्य में निवास करने वाली प्रजा वह अपने राजा के लिए भेंट ले जाती हैं और बंद आदि भी ही प्रयुज्यमान और बंदी कहा जाता है ये राजा कुके प्रसंसा के सुबह शाम प्रशंसा के गीत गाने वाले गुण को व्यक्त करने वाले सुबह भी राजा को जगाना है तो राजा की प्रशंसा करते हुए ये बंदी जन राजा को जगाते हैं सुबह सुबह ओ मंगल ध्वनि करते हुए राजा के शौर्य आदि के प्रकट करने वाले गान गाते हैं भजन गाते हैं तो उन्हें कहा जाता है गाने वालों को बंदी चारण राजाओं के यहां होते हैं नियुक्त तो पौर है पूर्णिवासी और बंदी हो गए राजा के द्वारा नियुक्त सुबह शाम जैसे भगवान की हम लोग प्रार्थना करते हैं स्तुति करते हैं ऐसे राजा के द्वारा नियुक्त होते हैं बंदी जन वे राजा की प्रशंसा करते हैं इसलिए नींद खुलते ही राजा के शौर्य आदि प्रकट करने वाले शब्द कान पे पड़ते हैं तो मन में उत्साह आ जाता है न राजा के, मनोबल बढ़ता है आत्मविश्वास बढ़ता है तो इन लोगों के द्वारा प्रयुज्यमान जो स्वाम्यर्थ यानी अपने राजा के लिए क्या ये बलि हैं और स्तुति हैं पौर लाएंगे बलि पौर यानी राज, राज्य में निवास करने वाली प्रजा और बलि स्तुति करेंगे बंदीजन आदि शब्द से और भी ये सब राजा के सेवा में नियुक्त जो लोग हैं उनके द्वारा राजा के लिए लाई जाने वाली भेंट और राजा की प्रशंसा बोधक गान ये सब राजा न हो तो निरर्थक है कि नहीं तो आगे ये कहते हैं कि स्वामिनम अंतरण तो स्वामिनम अंतरेण का अर्थ करते हैं असत्य व स्वामीनी तो स्वामी यानी राजा न हो पूर्व स्वामी न हो तो ये जैसे पौर बंद आदि जनों के द्वारा बलि और स्तुत्यादि किए जा रहे हैं वे व्यर्थ है निरर्थक है ऐसे ही तदवत अब कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति जिसके लिए हो रही है जिसके प्रयोजन के लिए हो रही है वह भोक्ता जीव ना हो तो निरर्थक ही है फिर वो प्रवृत्ति इसे समझाने के लिए उदाहरण था बलिस्तुत्यादिवत उसका विवरण हुआ पौरबंद आदि भी इस वाक्य से तो थोड़ी टीका है टीका को देखिए अत्र यथा शब्दों द्रष्टव्य तदवत है ना तदवत का तो अर्थ होता है तथा तो तथा शब्द के द्वारा या तथा शब्द के पर्यावाचक तदवत शब्द के द्वारा आक्षिप्त हो जाएगा यथा शब्द यथाशब्दे वो जुड़ेगा शुरू में यथा पौरबंद भी असत्य व स्वामी यहां तक दृष्टांत वाद के होगा और तद्वत का अर्थ निकलेगा तथा वागादि कार्यक्रम संघातों का व्यवहार बिना भोक्ता के व्यर्थ है जैसे राजा के बिना ये सब व्यर्थ है आगे हैं टीका में ही कि यथा पौरादि प्रयुज्यम बलिस्तुत्यादि स्वामीन अंतरेण न भवे तद्वत अन्वय तो जैसे प्रजा और बंदी जनादि के द्वारा प्रयुज्यमान भेट स्तुत्यादि स्वामी के बिना यानी राजा के बिना नहीं होती हैं का मतलब वो व्यर्थ है ऐसे ही बिना भोक्ता के कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति व्यर्थ है ऐसा अन्वय करना स्वामीनम अंतरे का अर्थ करते हैं कि स्वामीनम अंतरेण अस व्याख्यानम अस्त्यव न होकर के असत्यव स असत्यव ऐसा होना चाहिए उसमें क्या है व्याख्यानम अस्ति ऐसा छपा है अस्तव असत्यव ऐसा होना चाहिए यानी जो भाष्य में है वैसा स्वामिनम अंतरे का अर्थ निकलेगा अर्थ किया भाष्कर भगवान ने असत्यव स्वामिनी स्वामी के न रहने पर विचारस्य फलम आहो विचार के फल को बताते हैं तस्मात इति तो तस्मात इति इस वाक्य से विचार के फल को बताते हैं भर्ष भगवान वो कहां पर है तस्मात तदवत के बाद में तस्मात वाक्य है ना, तो तस्मात मया पर न किसका हुआ ये ईश्वर का विचार हुआ ईश्वर ने ऐसा विचार किया है ना तो विचार ईश्वर के विचार के फल को तस्मात इत्यादि से भर्षकर भगवान बता रहे हैं कि तस्मात तस् मैया पर स्वामीनाधिष्ठात्रकतफलसक्षीभूते क्रित भोक्त्र भवित राज्ञा ऐसा है तो पुरसी और एव ऐसा निकालना है क्या लिखा है पूरे शब्द हूरस्यवराज्ञा ष्यंत है पुरस् पूरा शब्द एक रेफांत भी है एक अकारांत भी है रेफांत होगा तो पुरी ऐसा होता है ना न पुह प्रथमा का एक वचन होता है और सप्तमी में पुरी बनता है और यहाँ पर पूरा यह श्रेष्ठ है अदंत शब्द है तो, तो तस्मात् तस्मा पर स्वामी अधिष्ठात्रा कृताकृत साक्षी भूत भोक्ता इसे समझाने के लिए दृष्टान्त है पुरस्व तो जैसे राज्य की सुव्यवस्था देखने के लिए राजा होता है कि राजा राज्य में प्रजा कौन सी नियमों का पालन करती है कौन सी नियमों का पालन नहीं करती है जो नियमों का पालन नहीं करती है उन्हें दंडित करना जो नियमों का पालन करती है उन्हें पुरस्कृत करना आदि ये सब देखते हैं ना राजा और वैसे ही यहां पर इस कार्यक्रम संघात के फल साक्षी के रूप में और फल साक्षी रूप जो भोक्ता है उस भोक्ता के भोक्ता के रूप में मुझे कार्यक्रम संघात में आना चाहिए ये भाष्यकर भगवान इस वाक्य से ईश्वर के विचार का फल बताना चाह रहे हैं क्योंकि मेरे बिना कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति सिद्ध हो ही नहीं सकती ये भगवान ने पहले निश्चित कर लिया तो तस्मात यानी चेतन के बिना कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति व्यर्थ होने से माया परेणा स्वामीना तो कार्यक्रम संघात से अलग जो कार्यक्रम संघात का स्वामी है और कार्यक्रम संघात का अधिष्ठाता है का मतलब प्रेरक है और कृताकृत फल का साक्षी भूत भोक्ता है तो कौन सा कर्म किया है कौन सा नहीं किया है और जो पुण्य है पाप है और उसका फल देखने वाला जो भोक्ता है भोगने वाला और उस भोक्ता के रूप में भोक्ता भवितव्य भोक्ता के रूप में इस कार्यक्रम संघात में मुझे रहना होगा जैसे पूर्व में रहते हैं पूर्व के स्वामी राजा ऐसे इस कार्यक्रम संघात में मुझे रहना होगा ईश्वर ने निश्चय किया अब आगे यदि इस वाक्य की अवतरण टीका लिखने से पहले ये राग्या का अन्वय बताते हैं टीकाकार उतना देख लो राग्या इति इतिहा अच्छा वो बहुत लंबा है बीच में कृताकृत -क्रित इसका उतरन भी है तो इसको देखते हैं हम लोग कल ही टीका को